श्री घर के संहिता माधुर्य खंड चौदहवा अध्याय कौरव सेना से पीड़ित रंगोजी का कंस की सहायता से मंडल की सीमा पर निवास तथा उसकी पुत्री रूप में जालंधरी गोपियों का प्रागट्य नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर अब जालंधर के अंतपुर की स्त्रियों के गोपी रूप में जन्म लेने का वर्णन सुनो महाराज साथ ही उनके कर्मों को भी सुनो जो सदा ही मनुष्यों के पापों का नाश करने वाले हैं राजन सप्त नदी के किनारे रंगपतन नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम नगर था जो सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न तथा विशाल था वह दो योजन विस्तृत गोलाकार नगर था उस नगर का मालिक या पुराधीश रंगोजी नामक एक गोप था जो महान बलवान था वह पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त तथा धन धान्य से समृद्धशाली था हस्तिनापुर के स्वामी राजा धृतराष्ट्र को बसरा एक करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वार्षिक कर के रूप में दिया करता था मिथिलेश्वर एक समय वर्ष बीत जाने पर भी धन के मध्य उन्मत्त गोप ने राजा को वार्षिक कर नहीं दिया इतना ही नहीं वह गोप नायक रंगोजी मिलने तक नहीं गया तब धतराष्ट्र के भेजे हुए दस वीर जाकर उस गोप को बांधकर हस्तिनापुर में ले आए कई वर्षों तक तो रंगोजी कारागार में बंधा पड़ा रहा बांधे और पीटे जाने पर भी वह लोभी गोप धरा नहीं उसने राजा धित्राष्ट्र को थोड़ा सा भी धन नहीं दिया इसी समय गोप नायक रंगोजी उस महाभयंकर कारागार से भाग निकला तथा रातों रात, रात रंगपुर में आ गया तब पुनः उसे पकड़ लाने के लिए धृतराष्ट्र की भेजी हुई शक्तिशाली बल वाहन से संपन्न तीन अक्षौणी सेना गई वह गोप भी कवच धारण करके युद्धभूमि में बारंबार धनुष की टंकार फैलाता हुआ तीखी धार वाले चमकीले वाहन समूहों की वर्षा करके धृतराष्ट्र की उस सेना का सामना करने लगा शत्रुओं ने उसके कवच और धनुष काट दिए तथा उसके स्वजनों का भी वध कर डाला तब वह अपने पुर दुर्ग में आकर कुछ दिनों तक युद्ध चलाता रहा अंत में अनाथ एवं भय से पीड़ित रंगोजी किसी शरणदाता या रक्षक की इच्छा करने लगा उसने यादव राज कंस के पास अपना दूध भेजा दूध मथुरा पहुंचकर कर दरबार में गया और उसने मस्तक झुकाकर दोनों हाथों की अंजलि बांधे उग्र सेन कुमार कंस को प्रणाम करके करुणा से आर्द्रवाणी में कहा महाराज रंग में रंगोजी नाम से प्रसिद्ध एक गोप है जो उस नगर के स्वामी तथा नीति नित्यवेदताओं में श्रेष्ठ है शत्रुओं ने उनके नगर को चारों ओर से घेर लिया है वे बड़ी चिंता में पड़ गए हैं और अनाथ होकर आपके शरण में आए हैं इस भूतल पर केवल आप ही दोनों ओर दुखियों की दीनों और दुखियों की पीड़ा हरने वाले हैं भौमा सुरदि वीर आपके गुण गायक करते हैं आप महाबली हैं और देवता असुर तथा उद्भट भूमिपालों को युद्ध में जीतकर देवराज इंद्र के समान अपनी राजधानी में विराजमान हैं जैसे चकोर चंद्रमा को कमलों का समुदाय सूर्य को चातक शरद ऋतु के बादलों द्वारा बरसाए गए जल कणों को भूख से व्याकुल मनुष्य अन्न को तथा प्यास से पीड़ित प्राणी पानी को ही याद करता है उसी प्रकार रंगोजी गोप शत्रु के भय से आक्रांत तो हो केवल आपका स्मरण कर रहे हैं नारद जी कहते हैं राजन दूध की यह बात सुनकर दीन वस्तल कंथ ने करोड़ों तैतों की सेना के साथ वहां जाने का विचार किया उसके हाथी के गंडस्थल पर गोमूत्र में घोले हुए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी वह थी विंध्याचल के समान ऊंचा था और उसके घंटस्थल से मध झर रहे थे उसके पैर में शांकलें थी वह मेघ की गर्जना के समान जोर जोर से चिघाड़ता था ऐसे कुलिया पीड़ नामक गजराज पर चढ़कर मधमत्त राजा कंस ससा कवच आदि से सुसज्जित हो चारूण आदि मल्लों तथा केसी व्योमासुर और वृषासुर आदि दैत्य योद्धाओं के साथ रंग की ओर प्रस्थित हुआ वहाँ यादवों और कौरवों की सेनाओं में परस्पर बाणों खड़गों और त्रिशूलों के प्रहार से घोर युद्ध हुआ जब बाणों से सब ओर अंधकार सा छा गया तब कंस एक विशाल गदाल हाथ में लेकर कौरव सेना में उसी प्रकार घुसा जैसे वन में दावानल नल प्रविष्ट हुआ हो जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वत को गिरा देते हैं उसी प्रकार कंस ने अपनी वज्र सलीखी गदा की मार से कितने ही कबजधारी वीरों को धराशाही कर दिया उसने पैरों के आघात से रथों को रौंद डाला एड़ियों से मार मारकर घोड़ों का कचूमन निकाल दिया हाथी को हाथी से ही मारकर कितने ही गजों को उनके पांव पकड़कर उछाल दिया महाबली कंस ने कितने ही हाथियों के कंधों अथवा कक्ष भागों को पकड़कर उन्हें हौदों और झूलों सहित बलपूर्वक घुमाते हुए आकाश में फेंक दिया राजन उस युद्धभूमि में बलवान भीमा सुर हाथियों के सुन्द पकड़कर उन्हें चंचल घंटाओं सहित उछालकर सामने फेंक देता था दुष्ट दैत्य बलवान भासुर घोड़ों सहित रथों को अपने सिंगों पर उठाकर बारंबार घुमाता हुआ चारों दिशाओं में फेंकने लगा राजेंद्र बलवान दैत्यराज केसी ने बलपूर्वक अपने पिछले पैरों से बहुत से वीरों और असुओं को इधर उधर थरासाई कर दिया ऐसा भयंकर युद्ध देखकर कौरव सेना के शेष वीर भय से व्याकुल हो दसों दिशाओं में भाग गए दैत्यराज वीर कंस विजय के उल्लास में नगारे भजवाता हुआ कुटुंब सहित रंगोजी गोप को अपने साथ ही मथुरा ले गया अपनी सेना की पराजय का समाचार सुनकर क्रो क्रोध से मूर्छित हो उठे परंतु वर्तमान समय को दैत्यों के अनुकूल देखकर वे सब के सब चुप रह गए ब्रजमंडल की सीमा पर बरहिश नाम से प्रसिद्ध एक मनोहर पुर था जिसे बलवान दैत्य राजकंथ ने रंगो को दे दिया गोप रंगो जी वहीं निवास करने लगा श्रीहरि के वरदान से जालंधर के अंतपुर की स्त्रियाँ उसी गोप की पत्नियों के गर्भ से उत्पन्न हुई रूप और यौवन से विभूषित वे गोप कन्याएं दूसरे दूसरे गोपजनों को ब्याह दी गई परंतु वे जार भाव से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम करने लगी वृंदावनेश्वर श्याम सुंदर ने चैत्र मास के महारास में उन सबके साथ पुण्यमय रमणीय वृंदावन के भीतर विहार किया इस प्रकार श्रीगर्गसहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्र संवाद में जालंधरी गोपियों का उपाख्यान नामक चौदहवा अध्याय पूरा हुआ